पिंडम पुरुषम उद्देश्य अभ्यतपाट उत्पत्ति के बाद इस विराट की अवय हुआ जो तो लोग पाल है उत्पत्ति का मंत्रार्थ कर चुके थे भाष्य चलेगा कतम पिंडम उस पिंड को जो विराट पिंड है पुरुषाकार वाला है उसे उद्देश्य करके चिंतन किया उद्देश्य अभी ध्यान नामक संकल्प किया तप किया अभिध्यान नाम संकल्प किया अभिदपनम अभिध्यानम संकल्प कर दर्थ अभिप अभ्यपत करपन अभितापन क्या है अभी ध्यान, अभी ध्यान नाम संकल्प किया ये साफ करिए जिसका ज्ञान में तप होता है जैसे बाद के लोगों का ऋषि मोनुष्य में तप शारीरिक वाचिक मानसिक वर होते ना वैसा नहीं है वो सब में तप होता है चिंतन करता है प्रक्रिया अब शरीर के अंदर हम देवताओं को कैसा प्रकट करें तस्तप्त ईश्वर संकल्पेर तपसा तप्त तस्तप्त से मैने ईश्वर संकल्प के द्वारा मैंने संकल्प रूपी तप के द्वारा अब तप्त पिंड के अंदर क्या हुआ पिंड से मुखम निर्विद्यता उस पिंड का मुख का जो है रहे हैं। यह था जैसे पक्षी का अंडा फूटता है उसी प्रकार से उसका मुख का हिस्सा फूट गया उस पिंड में तस्मात निर्भिन्दा मुखात वाक करणम इंद्रियम निरवर्त और से क्या हुआ कहते है, वाक जो करण है वाणी ये प्रकट हो गया ती और उसके अधिष्ठात जो अग्नि देवता है वाघ इंद्रिय का अधिष्ठाता अर्थात तो वाघ इंद्र का अनुग्राह जो देवता है वह अग्नि प्रकट थो तो वाचो लोकपाल इससे क्या हुआ वाणी का जो पालन करने वाला जो लोकपाल है वह प्रकट हो गया समझो वाचो कर ला नासिकी निर्विध्य कर दिया ठीक उसी प्रकार नासिका गए दोनों छिद्रुव भेदन हुआ मन दोनों छेद व प्रकट हो गया उस पिंड में यद्यपिधिकरण चाहता हम अपूत कार्यधिकरण कैसा है अपचकृतों का इसलिए विराट जो है स्थूल शरीर है विराट जब क्या है ये ब्रह्मांड रहा विराट है स्थूल शरीर है ये तो पंचकृत महाभूतों का कार्य आपने कैसे कर दिया मुख से वाणी निकल गया इसका जब स्थूल का कार्य है वो कि शंगा हो सकता है तब आनंद चिंतन कार करके कर कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है वागाधिकरण यद्यपि क्या है आप महाभूतों का कार्य है अगर मुखादि गोलकों से फुट निकला ऐसा कहता हुआ गोलक का कार्य आप न समझे तथापि मुखादि आश्रित व्यक्ति मुखाद वागित क्यों ऐसे कह कर मुखादि उस इंद्रिय का आश्रय है गोलक हमेशा इंद्रिय का आश्रय होता है अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति दृष्टिया, दृष्टिया, दृष्टिया नहीं क्योंकि पंचकृत का उत्पत्ति है इसलिए अपंचीकृत से पंचमहा उसका कार्य हो गया स्थूल विराट उसका भी कार्य इंद्रिय तो हो नहीं सकता इसलिए तात्पर्य क्या समझना उस गोलक में वह इंद्रिय का अभिव्यक्ति हुई कार्य उत्पत्ति नहीं है अभिव्यक्ति दृष्टि प्राकट्य मात्र पंचमी से इसी प्रकार सर्वत्र घटा लेना से क्या घ्राण इंद्रिय नाशिकाओं में इन गोलख में कौन सा इंद्रिय अभिव्यक्त हुआ घ्राण इंद्रिय अभिव्यक्त हुआ और घ्रणी से उसका अभिमानी देवता वायु देवता करणं अधान देवता चय कर्मे इति सर्वत्र पहला अधिष्ठान प्रकट हुआ अभिव्यक्त हुआ करण और करण अभिव्यक्त होने से उसका अनुग्रह देवता भी अभिव्यक्त हो गया यही इनका अर्थ ग्रहण करना है और इसी प्रकार के अक्षिणी करण हृदय अंत करणम धिष्ठान ये सब अधिष्ठान है अंक कान चमड़ा हृदय और अंतकरण ये सब हृदय रूपी अंत करण सब अधिष्ठान है मनो अंतकर्ण मन भी एक अंत भी अधिष्ठान है नाभि ये भी अधिष्ठान है सर्व प्राण बंधन स्थान सकल प्रकार के प्राण प्राणबंधन का स्थान नाभि ये सब गोलक हो गए और इन गोलखों में कौन सी इंद्रिय प्रकट हुआ तस्मात अपान संयुक्त और वह जो है अपान संयुक्त होने के नाते उसको पायु इंद्र शब्द से कह दिया गया है बाकी सब स्पष्ट है बीच का इसलिए भाषाकार में लिख रहे हैं उनमें अंत करणाधिष्ठा हृदय कमल गुदामूल सर्वप्राणमूलम पायु अपान शब्द है न पायु इंद्र लक्षणाय संबंध माह क्योंकि अपान संयुक्त होने से, से यहाँ पर पायु इंद्रिय अपान सबसे ग्रहण करना है मंत्र में तिष्टात्र देवदा मृत्यु हो और उसका कौन है मृत्यु है यथा अन्यत्र तथा शिषणम निर्विद्यो जिस प्रकार अन्य पर्यायों में आपने देखा तो सब इसमें भी समझ लो शिष्ट से तात्पर्य केवल पुरुष का के इंद्रिय से मतलब नहीं है वहां पर तातर प्रजन इंद्रिय स्थान प्रजन करने का जो इंद्रिय स्थान जब पुरुष का हो जो स्त्री का हो वह इंद्रिय उत्पन्न हुआ मान वह वह गोलक में वह अवै विशेष प्रकट हो गया और उस में रेतो रेतो विसरकार रेत का भी विसर करने के लिए है इसीलिए उसको रेत कह दिया गया उस इंद्रिय को सह रेत उच्चते रेत सा रेत के सहित कथन किया हुआ है जान करके और रेत से क्या हुआ आप, आप उत्पन्न हुआ जल उत्पन्न हुआ जल आज्ञानी परिषण रेत सौर उत्पत्ति विदाने स्त्री योन आदि उत्पत्तिर अनुक्ता फिर तो आपने पुरुष की इंद्रिय को ही कह दिया स्त्री की योनियादि को तो कथन नहीं किया इत्याशब लक्ष्यत पंचभूत प्रजाति और नेतों के विसर्ग करने के कारण बोल दिया भले ही इन तहित कथन करने के बावजूद भी उपस्ंद्रिय शब्द के द्वारा यहाँ पर उपाधि का जो प्रजापति देवता वो देवता को वर्ण करना है आपस यदा नेत्र पर्यांत्र स्थान देवता च, अन्य चर्या तीन चीज देखा स्थान करण और देवता उसी प्रकार यहां पर भी आपको विभाजन पूर्वक समझना चाहिए इस प्रकार समि इंद्रियों का उसके अभिमानी देवता और उनका गोल को विराट में विधि में कर लिया अब उसके बाद देवताओं के अंदर के भोग के योग्य भोग के योग्य विस्तृत देह का सृष्टि करना जरूरी है समस्ती हो गया समि विराट शरीर बन गया विराट शरीर के अंदर गोलक बन गए उन गोलकों में इंद्रिया हो गए उन इंद्रियों के बारे में देवता भी हो गया विराट शरीर तो संपन्न हो गया यही विराट शरीर में रह करके ही देवता विषय भोग को कर पाते हैं भोग की योग्य वृष्टि शरीरों की जरूरत है विराट में तो व्यापक शरीर हो गया ना व्यापक शरीर में व्यापक इंद्रियों को लेकर के वे भोग कर नहीं सकते हैं, संतोष तृप्ति नहीं हो सकती अतः उन्होंने क्या है वृष्टि शरीर का निर्माण करने के लिए भूमिका बांध रही अगले मंत्र से देवताओं का भोग के लिए ही वृष्टि रूप प्रवेश जरूरी है वो तो देवता लोग समि में रह करके भोग नहीं कर सकते वो क्या करते है इसलिए हम लोग के वृष्टि शरीरों के माध्यम से ही भोग को प्राप्त करते हैं। अभी उनको वृष्टि शरीर चाहिए और वृष्टि शरीर में प्रवेश करेंगे उसे बढ़िया से बढ़िया शरीर चाहते हैं वो इधर गधा, घोड़ा सब लाएगा भगवान पहले और सबको पसंद नहीं करते हैं वो गाय है, थोड़ा ठीक लग रहा है गाय तो बाकी सबको रिजेक्ट कर देते हैं मनुष्य आधे बहुत बढ़िया है ये शरीर बोलिया है इसमें रहकर हम सब प्रकार की मौज मस्ती कर सकते हैं खुश हो जाते हैं। तो अब क्या है हम लोग अपने अहंकार से कर रहे ना वो अपनी मौजूद आनंद ले लेते हैं पाप पुण्य हमें लग जाता है चालक है ना देवता लोग स्वयं अपना शरीर बना करके यदि वो विषय भोग करेंगे कर्म करेंगे पुण्य पाप लगेगा कि नहीं लगेगा उनको भी कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाएगा उनमें उस शरीर को लेकर के इसे वो व्यक्ति अपना बना करके कभी भी किसी विषय भोग नहीं करते पाप कर्तृत्व भोक्तृत्व वाले हो आपका अपना शरीर है इसमें प्रवेश कर जाएंगे इंद्रियम का अनु ग्राहक रूप सारे चीजों का अनुभव कर तब उनको पाप पुण्य नहीं लगेगा क्योंकि आप बीच में है ना करते पाप अपने आपने वाले अरे ओ बचरे इसलिए वै क्या देवता सृष्टा अस्त प्रापतन तम अशनया पिपाभ्या मन वार्जत ब्रुवं आयतः प्रजानी यस्शता अन्न अन्नमदामेति आयता देवता सृष्टा इस प्रदेश द्वारा लोकपाल के रूप से रचे गए वे ये इंद्रिया मानी रूपा देवता गणो अविद्या काम और कर्म रूपी जल से परिपूर्ण इस संसार भी महासमुद्र में अर्णवे यह संसार भी महान समुद्र में प्रापतन गिर गए विराट क्या है संसार समुद्र जैसा है इनमें गिरपड़े बेचार क्या करें आप बताए गिर अर्थ क्या है स्वरूप तो का अज्ञान के द्वारा हम इस अभिमान से युक्त हो गए ये गिरना है हम असया पिपाशा ध्यान व्यवहार ने क्या क्या देखा ये तो ऐसे सही रास्ते में नहीं आएंगे भाई इसे इस पिंड को परमेश्वर ने भूख और प्यास युक्त कर दिया भूख और पिपासा से इसको अभिभूत कर दिया एनम इंद्रियामानी देवताओं ने इस परमेश्वर से कहा कि हमारे लिए आप ऐसे कोई स्थान बनाइए आयत्रम न प्रजानी ही हम लोगों के लिए एक ऐसा विलक्षण आयतन भोग के योग्य स्थान को बताइए जिसमें बैठकर यसन संतिष्ठता संतः हम लोग क्या करें अन्न मदाम हम अपने भोज्य वस्तु अन्न का भक्षण कर सकें ऐसा उन्होंने कहा। कहाष्यकार तो बहुत जबरदस्त वर्णन करेंगे महान समुद्र के बारे में तो महान समुद्र कैसा है संसार व समुद्र उसका वर्णन करते हैं। पहले मंत्रार्थ तो शुरू कर रहे हैं ताग्न ता जो देवता लोकपालत्व संकल्प वाह देवता लोकपालत्वन संकल्प करके सृष्टा किसके द्वारा ईश्वर ने ईश्वर के तरह सृजन किया गया था और वे आप बेचारे अस्विन संसार अर्णवे कहा जाए विराट महान शरीर जो है यही संसार है समुद्र जैसा इसमें पड़े संसार समुद्रे अस्विन महत्यर्णवे शब्द था न मंत्र में अस्विन महति अरणवे प्रापतन कर कर संसार अर्णवे संसार समुद्रे अरणव मन समुद्र महान समुद्रे महती महती मैंने बहुत बड़ा बड़ा का तात्पर्य क्या है यहां अविद्या काम कर प्रभु दुख को दखे अविद्या काम कर्म से जन्य दुख रूपी जल से भरा हुआ यह महान समुद्र है दुखमय समुद्र है यह अज्ञानी झूठा सुख देख रहा है बताएंगे सुख मात्र जो होता है, उसको लेकर के आदमी हो रहा है। है? वास्तव में, में संसार। कहां से पैदा होता अविद्या काम और कर्म से अविद्या कार्य का कार्य कामना कामना कैसे कर्म करते हो कर्म से दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलना है अविद्यादि परम दुख तम एवं दुष्प्रवेशन उदगम इदगम दुखे न प्रवेशन गुणेना बड़ा कठिनाई उसे घुस जाना अत्य उदक सम उदक है ऐसा जिसमें है तीव्र रोग आदि इसमें क्या है रोग जरा मृत्यु महाग्राह बड़े बड़े मगर मच्छर सिमिंगल है गिल गिल भी है यहाँ एक से एक जो एक बड़ा मच्छर को दूसरा मच्छर खा जाता है स किसको कहते हैं तो गिल नामक मछली को खाने वाला तिमिंगल है को भी खा जाने वाला गिल गिल है। छोटा बड़े को खा जाते हैं। है। श्वसन करता है खा जाता है मनुष्यों में भी है। दुर्बल प्रबल का बिछ हमेशा तनाव चलता है और यहां महाग्रह कौन है मगरमच्छ के समान आपको हमेशा डरा करके दबा करके रखने वाला तीव्र रोग तीव्र जरा और महान मृत्यु रोग जरा और मृत्यु ये तीन चीज तंग करते हैं यही महाग्राह है ग्राह के समान ग्राह भयंकर होने के नाते इनको ग्राह क दिया ग्राह क दे मगर मच्छ क्रोकोडाइल और तत्व ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता है इनका अनाद अनंत अपारे निरा लाल लंबे विषेन्द्र जनित सुख लक्षण विश्राम इसमें जगत थोड़ा थोड़ा विश्राम भी मिल जाता है समुद्र में तैरते तैरते विश्राम क्या है शुद्र सुख यदि भी कैसा है वो कदा अनाद अनंत अपारे कैसा ये अनाज विनाश कबाह होने से अनंत तब तक ज्ञान के बिना इसका नाश होने वाला नहीं है इसे इसको अनंत कह दिया गया अनाधिकाल से चला रहा है संसारों की धारा प्रवाह महान समुद्र जो टिका है यह अनाधिकाल से टिका हुआ है पर अनंत काल तक रहेगा क्योंकि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होना है तब तक, तक ये रहना है इसलिए अनंत कह दिया अपारे और अज्ञान अज्ञानियों के लिए उत्तर अवधि अभावेना अगला अवधि इसको दिखाई नहीं देगा कि एक भवन से दूसरे भवन में फंसते जाता है एक चक्कर से दूसरे चक्कर तीसरे चक्कर में पड़ते रहता है संसारी अज्ञानी इसलिए इसको पार कहां से दिखेगा पार दिखने वाला है ही ही नहीं अपारे संसारी और निरालंब इतना ही वास्तविक विश्राम का स्थान ही नहीं है यह संसार समुद्र में कोई वास्तविक विश्राम स्थान ही नहीं है एक झूठी विश्राम क्या है इसका विशेन्द्र जन सुख लव लक्षण विश्राम विषय और इंद्रिय से जो सुख लव है यही इसके विश्राम गृह के समान विश्राम गृह बसेरा है जिसके आश्रय पे ये चलता है रोज होता है यही विश्राम गृह सुख में मिले थोड़ा सुख मिल गया फिर जगता है फिर काम धंधा लटर में लगा रहे दिन भर फिर सो गया थोड़ा विश्राम मिल गया उसको वो जो सुख रोज रोज थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना उसी के वजह से ही संसार समुद्र में ये ही रह जाता है ये वो सुख में नरक्त हो जाएगा पूरा वैराग्य हो जाएगा इसको चौबीस घंटा तुख तो ही जिसको अनुभव हो उसको तो अपने शरीर से मन से बुद्धि से संसार से तो वैराग्य हो जाएगा इन कहा होता नहीं ना अनेक प्रकार का सुख मिल रहा है सबरे चाय नाश्ता का सुख मिल जाता है कुछ ध्यान भोजन का सुख मिल जाता है फिर भोजन पानी का सुख मिलता है बढ़िया मिठाई मिल गया रसोला मिल गया फल मिल गया वो मिल गया ये मिल गया उसमें सुख देखता है फिर अपने इष्ट मित्र आ गए आ जाओ आ जाओ बैठो बैठो उससे भी कुछ सुख मिलता है फिर सोने का सुख तो है ही अंत में रात में एक शुद्र सुख दिन भर कुछ कुछ मिलते रहता है इस बीच बीच में आने दुखों को इसलिए भूल जाता है दुख को भुलाने के लिए एक क्षुद्र सुख बीच बीच में आते रहते हैं यानी हर गृहस्थी को मालूम है सारा गृहस्थी सारा बेकार है दुख रूप है छोड़ दे क्यों नहीं है वो क्यों वहां जो सुख आता है दुख को भुला देता है क्षुद्र सुख और एक दूसरे की कमजोरी को सब जानते हैं वहां पुरुष जानता है स्त्री की कमजोरी को स्त्री जानता है पुरुष की कमजोरी पत्नी और माँ बाप की कमजोरी बच्चे जानते हैं बच्चों की कमजोरी माँ बाप जानते हैं और जहां बिगड़ जाए तो कमजोर को पकड़ को खुश कर देते हैं तो एकदम ठंडा हो जाता है मामला एक संसार चल रहा है पंचेन्द्रिया थ्रिट और त्रुट गया प्यास क्या है पांच इंद्रियों का जो विषय है ना यही इनका प्यास है तृष्णा दि त्रिट पंचेन्द्रिया त्रिट मारुत विक्षोभोत्थित अनर्थ सत महोर्म और इसके वजह क्या निकल रहा है माऊर्मिया उत्ताल करेंगे ज्वार भाड़े निकल रहे इस संसार समुद्र में तृण मारुद विक्षोभ उथित अनर्थ सत उसकी विक्षोभ से कृष्णा ही मरुत है विषय जिस पंच इंद्रियों का विषय क्या है शब्दादि शब्दादी विषयों में या त्रिट जो तृष्णा है वही वायु के समान वायु काम करती है वायु जब हो जाती है तो आप उसके अनुसार ये ये ही मरुत है मरुत उससे विक्षुब्ध हो गया तत्कृत ये विक्षोभा अनर्थ सत्ता नहीं सैकड़ों अनर्थ खड़ा हो जाते चाहते ना चाहते हुए आज अनर्थ के भवोरों में फंसते जाता है विषय संपादन के द्वारा क्लेश जो होता है वही अनर्थ है वही उर्मियों के समान उर्मिया हैं। और कैसा है महारोरवाज अनेक निरय गा हा हा इत्यादि उजित आक्रोशूत महारवे कहते हैं इस समुद्र में और क्या है मार और नामक से अनेकों नरक। इन नरकों में हाहाकार मचा हुआ है। पीट रहे हैं नरकों में क्या होता है? है पाप को भोग कराया जाता के द्वारा। किसको पीट रहे हैं, किसको तेरे में भून रहे हैं, किसको आग में लगा दे रहे हैं एकदम आग का खंबा उसमें आलिंगन करा देते हैं पकड़ो ऐसे ऐसे कराते वर्णन आया ना बड़ो करोड़ वर्णन आया है कैसे कैसे यात्राएं दी जाती है सेमरपुरी में भी भयंकर है है तो ओ बस घबरा जाता है। कुछ देर के लिए वैराग्य हो जाता है पाप कुछ देर के लिए होता है ना स्मृति में टिकती नहीं भगवान कैसे विचित्र माया है चौबीस घंटे याद रहे ना वो सब शास्त्र तब तो कभी गलत कर्म करेगा ही नहीं एक झूठ का क्या फल मिलेगा सब प्रकार के झूठों का वर्णन किया हर झूठ का क्या फल मिलता है किससे बोलने से क्या मिला ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो झूठ ही नहीं वो तो सत्य है वो झूठ भी सत्य है और जिस धर्म की रक्षा ना हो हानि होती हो ऐसा सत्य भी झूठ है ये सत्य और असत्य का परख करना ही बड़ा मुश्किल है कहानी के क्या बोल रहे हैं हम सत्य बोल रहे हैं लेकिन उसे धर्म की रक्षा हो रहा है क्या बड़ों की रक्षा हो रहा है क्या गुरु माता पिता की रक्षा हो रहा है क्या वहा वचन जिनसे सबकी रक्षा होती हो वही सत्य वचन है देखे कि वृद्धा बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं लेकिन वो झूठ भी सत्य हो जाता है धर्म की रक्षा हो तो यह बात को समझना बड़ा कठिन हो जाता है अनेक से शास्त्रों को समझाया इसको इसे इसलिए तो ऐसा जो महान शब्द हो रहा है हा इत्यादि नी कूचित नी स्व बड़े और ज्यादा पता महारौरवादी निरया नृत्य नाम गर्भवास निष्क्रमण बाल्यादियों का ही अनेक निरया इतना ही नहीं यहाँ पर भी क्या गर्भवास भी एक तरह से न रखी है गर्भ से निकलना ये भी न ही है बाल्यावस्था युवावस्था सारी अवस्थाएं न रखी है, है वास्तव में हर अवस्था में आपको अनेक प्रकार का दुख आप योगवासिष्ठ वैराग्य प्रकरण पढ़िए पता लगता है योगवासिष्ठ का वैराग्य प्रकरण हर स्थिति का वर्णन किया कहा कैसे आप मजबूर रहते कितना परेशान रहते वो विवेक होता नहीं है बात अलग चीज है लेकिन हर अवस्था में आप पराधीन हर चीज काने के लगता आप स्वतंत्र है मैं मर जा कर सकता हूँ कुछ नहीं कर सकते पराधीनता हर अवस्था में बनेंगे तक व्यक्ति पराधीन प्रकार मरण पर्यंत सारा नरक है यह अनेक निर्यानी दुख के जनक ने से और होने जो हाहाकार है इतने दिन कूजित आनी स्वनि आक्रोश आनी महाध्वनिहा केवल थोड़े थोड़े नहीं बोलता हल्का हल्का से कभी कभी तो जोर जोर से चिले भगवान बचाओ करके चिलान लग जाता है तदुद्भूत उस से महान शब्द होता है जिसमें ऐसे भयंकर संसार संसार समुद्र समुद्र है इन्हीं में भी एक नौका है जिस नौका को पकडोगे तो इस संसार समुद्र के पार चले जा सकते हो नौका क्या है ज्ञान रूपी नौका बता रहे देखिये ज्ञान रूपी नौका का साधन कैसे पकड़ में आएगा सब प्यार जवादान दया हिंसा शम ध्यात्म गुण पाथे पूर्ण ज्ञानोडूपे पूर्ण ज्ञान रूपी उड़ूप है छोटी सी नौका है इसे ज्ञान ही वास्तव में नौका है विज्ञान नौका शंकराचार्य जी ने एक प्रकरण ग्रंथ का ही नाम रख दिया विज्ञान नौका ग्रंथ देखा होगा। विज्ञानी वास्तव में नौका है इन विज्ञान देने वाला गुरु भी महान नौका कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए प्रश्नोत्तरी का पारा में क्या बोले हैं परमात्मा ही वास्तविक गुरु है जब परमात्मा ही नौका है परमात्मा के चरण कमल ही नौकाबुज दीर्घ नौका ये जवाब मैं दिया पूछा ना उतरा पार संसार समुद्र मध्य निमज्जत में शरण किमस्ती हे कृपालोक कृपया वही तत् तब जवाब में विश्वेशसार समुद्र मध्य में निमज तो में डूबता हूं मेरे को शरण की मस्ती मेरे क्या शरण है ये पूछा हे कृपालो कृपया वही तत् आप कृपालो है गुरुदेव आप कृपा से बताइए तब उन्होंने कहा विश्वेश पादीघ नौका भगवान के चरण रूपये बड़ी नौका है उसको पकड़ लो तो पार हो जाओ कहते तो दमा, ध्रुति आदि आत्मज्ञान अनुकूल जो आत्मज्ञान के अनुकूले सब अपने जीवन में होनी चाहिए गुण सत्य बोलना सरल रहना दान देना दया करना अहिंसा का पालन करना अंतकरण का शमन बहिरन्द्रियों का दमन और उद्विघ्न न होता हुआ धैर्य रखना, जो आदम आत्मज्ञान तो के अनुकूल जितने भी हैं इन सब रूपे गुण रूपी पाथे पूर्ण ज्ञानो डोपे वे पाथे किसान पथ्य पथ्यशन पाथेयम रोग हो जाए तो में ये, खाओ ये मत खाओ को खाओगे लाभ होगा क्या है फिर कहते बारली पानी पियो जो का पानी बारली ओट्स इसका पानी उबाल कर पियो तो बुखार ठीक हो जाएगा इसका ताकत भी है है कमजोरी दूर करता है वो तो इस तरह से जैसे है वैसा ये भी सब क्या है आपके लिए पाथी समान पाथे इनसे पूर्णम ज्ञानम उड़पम प्लव ये समुद्र है जैसे ऐसी छोटी सी नौका पड़ी हुई है छोटी नौका गरम उड़ुप होता है पहले जमाने होते तो गोल गोल आकार जैसा लगभग लगभग होता था बिल्कुल गोल नहीं होता थोड़ा फर्क में होता था छोटा छोटा दुआ बैठ के आप पर हो जाता के बैठने का नहीं उसको डूप करते सत्संग सर्वत्याग मार्गे मोक्ष तीर एक महत्र्णवे प्रापतन प्रति पतिवत्य न ऐसा मोहान महत्यर्णवे इस महान समुद्र का तट क्या है मोक्ष रूप तीर है मोक्ष इसका तीर है और सत्संग और सर्वत्याग रूपी मार्गुक्त तो मोक्ष रूपा तीर है। ये भी रूट देखो समुद्र में भी रूट बना हुआ है रोड तो है नहीं वहां दिखता नहीं लेकिन वहां का भी रूट लोगों को मालूम वो तो मीटर वगैरह लगे रहते हैं उसके करके चल देते हैं कहानी भी तूफान दूसरों को मदद भी कर देते हैं और कई बार होता है हमारे देश के पानी में क्यों घुस गया पकड़ लेते उसको बंद कर देंगे पानी की भी समुद्र में भी यहाँ तक तो हमारा देश का है तो वहाँ तक तुम्हारा देश का है सब का अपना बंटवारा हो रखा है और उसे बाहर जो समुद्र है जनरल ये सब सबके आने जाने का रूट रही है किसी भी की नौका जहाज उसमें आ सकता है जा सकता है उसी में आने जाना पड़ता है अपने यहाँ से निकल उसमें घुस जाओ उस रूट में फिर वहां से वो रूट जाओ फिर जिस देश में जाओ उस देश का जहाँ से अनुमित हो उसमें घुसो इधर शॉर्टकट नहीं मार सकते हैं वहाँ जैसे हो जाता इधर कहीं से भी निकल जाते हैं किसी खेती में घुस जाते हैं शॉर्टकट मार देते हैं वहाँ नहीं चलेगा देश वाला पकड़ के अंदर बंद कर देगा सत्संग और सर्वत्याग यही दो मार्ग इस समुद्र में मोक्षने की सत्संग गुरु संपत्ति सत्संग क्या है गुरु के पास जाकर के बैठकर सम्य प्रकार शास्त्रों को पढ़ लेना परिषदों को पढ़ लेना यही सत्संग है तो ज्ञान पर अभाव हो जाता है सीर व तीरम ये प्रत्यक्ष सिद्ध अर्णव है वही तीर्थ समान तीर यह प्रत्यक्ष सिद्ध महान समुद्र में ऐसे समुद्र में वो गिर पड़े प्रपतंती पतिवत्या सब गिर पड़े सारे देवताओं से डूब गए डूबने का मतलब क्या अत्र पदरम नाम आत्मस्वरूप अज्ञाने न संसारे अहम अभिमान न आसक्त ना, ना? आत्मस्वरूप तो अज्ञान पूर्वक ईश्वरीर आल में ही अहम ऐसा अभिमान करते हुए जो संसार में आसक्त है आसक्त होने का नाम ही आपका पतन है पतित हो गया का तो मतलब क्या? अहंकार से स्वस्वरूप से विमूट हो गया अहंकार के कारण यही पतन इधरा विस्तार में वर्णन किया वेगा। तस्माद् अग्नि देवता अप्रिय लक्षण आप व्याख्या का अतः यहां पर अभीष्ट है कि ज्ञान और कर्म के समुच्चय से मोक्ष कभी नहीं हो सकता तो कैसे होगा वो बात अग्नि आयी देवता मैंने अग्नि आदि देवता अपे मैंने देवता, देवता भाव की प्राप्ति उनके साथ एक था ये जो वास्तविक फल क्या है ज्ञान मैंने आपकी उपासना और कर्म ज्ञान और कर्म नहीं उपासना और कर्म का फल हमेशा तब भाव की प्राप्ति सबसे बड़ा देवता गुण भाव की प्राप्ति तो की की रूपा जो ज्ञान मन उपासना और कर्म के समुच्चय का फल जो पहले व्याख्यान कर दी गई है ज्ञान अनुष्ठान फलभूता सा संसार दुख को प्रशमाय वह भी संसार दुख को प्रशमन करने के लिए पर्याप्त नहीं है यदि अयम विवक्षित तो अर्थवत्रा तो यही यहाँ आपका पता निष्ठ है इसलिए कहे देवता भी संसार समुद्र में डूब गए कहने का मतलब क्या आप भी देवता भाव को प्राप्त कर लेंगे तो भी संसार समुद्र में ही रहेंगे क्यों खुद यो पड़े हुए यहां अब जो समुद्र में है उसके साथ एकीभूत हो जाओ तो भी समुद्र में चले जाओ और कहा जाओगे मुक्त थोड़ी हो सकते हैं कहने का तात्पर्य है उपासना और कर्म मोक्ष का उपाय नहीं हो सकता कि उपासना और कर्म से आप जिस किसी भी देवता के साथ एक ही हो जिस किसी देवता भाव को प्राप्त कर लीजिएगा तो भी आप संसार दुख का उपशमन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी देवता हो सभी देवता इस संसार में डूबे पड़े हुए हैं संसार में आशक्त वो यादगिरी करे संसार वक्षमान अशन योगा योग सर्वोपि बंध आगे को भी जोड़ेगा वो इन देवताओं के साथ इत्यायी जो शब्द है इसका तात्पर्य ये है ये सब बंधन रूपा है तद अभिमान जीवस्य वक्तव्यो न वक्तव्य और उसके अभिमान जीव का कथन करना चाहिए देवताओं के अंदर दे नहीं हो सकता नासाप तथा अभिमान अस्थि तदुकमित शंकनीय लेकिन उन देवताओं को वहाँ भी अभिमान जो कह दिया वो उचित नहीं है ऐसा यदि करे पूर्व पक्षी तक कैसा नशंकनीय तथा प्राधान्य जीव विहाय अभिमाशु तदुक्त है अपने प्रश्न का जवाब प्राधान्यता शरीर में कौन अभिमान कर रहा है और अधान रूपेण ये देवता तो प्राधान्य अभिमान जीवन विधान्य तो अभिमानी अभिमान कर दिखाने के लिए जो जीव पहले स्वयं ही संसार में फंसा पड़ा हुआ है और दिन जिनकी भार पूजा पाठ करके जिस देवता भाव को तो प्राप्त करेगा अंत में क्या होने वाला है वह देवता भी संसार में डुबादमी होने से कहने का तात्पर्य संसार में रह जाएगा क्या फायदा हुआ? भर कर्म करके जिस देव भाव को प्राप्त देव, देव कैसी अतय कहने का तात्पर्य इन देव भाव को प्राप्त करने से आपकी मुक्ति हो नहीं सकती है अतय तो देवभाव प्राप्ति के लिए कर्म रूपासना नहीं करना जो भी कर्म रूपासना आपसे होता है या करना पड़ता है वर्णाश्रम धर्म का कर पालन करते हुए वह सब अंत करण शुद्ध ही संकल्प होना चाहिए अंतरण शुद्ध करोगे तो निष्काम भाव से क्या होगा आपको मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा नहीं तो देव भाव प्राप्त होगी और देवता भाव भी क्या है वो तो भी संसार में डूब पड़ा है आप संसार में ही रह जाओगे इसमें संसारण पर ये तस्मा विजीत परम ब्रह्म आत्मा आत्मूता प्रकृत स्थिति संसारित सरसनोपना कहते हैं इसलिए क्या करना चाहिए फिर ये देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना ये देवताओं के पीछे घूमने से कोई फायदा नहीं होगा फिर करू क्या दिया था एवं जिसलिए ऐसा है तस्मात एवं ऐसा दृढ़ निश्चय करके ये देवता भी संसार में आ सकते हैं ये भी अहमता ममता से युक्त है ऐसे समझ करके परम ब्रह्मा जो परम ब्रह्म जो आत्मा है जो सकल भूतों का सर्वभूता नाम आत्मा ना सकल भूतों की आत्माएं हैं तो योग क्षमाण विशेषण जो आगे कई विशेषणों से समझाया जाएगा और जो इस प्रकरण में शुरू से प्रकृत है जगतार संपूर्ण संसार का सब प्रकार दुखों का उपशमन करने के लिए तुष ब्रह्म को ही जानने योग्य है वही जानना चाहिए बाकी किसी चीज को जानने का कोई प्रयोजन नहीं निकलता ये ये कर्मा, ब्रह्मा कर्म हे द्रम्मा हे दत्यम पर ब्रह्म आत्मज्ञानम इसलिए कहा गया यहाँ आगे जाकर के ये पंथा यही मार्ग है यही कर्म है यही ब्रह्म है यही सत्य है वह यह जाओ है वही आत्मज्ञान है कहा गया ये आत्मा वायदम इत्यादि ना व्युत्पत्ति के हितुरूपण प्रकृत था वह पर ही वेतव्य है अन्य कुछ नहीं है अरे ना, इस के के लिए मोक्ष के लिए मोक्ष कोई और मार्ग संभव ही नहीं है कर्ण देवत और देवता उत्पत्ति के बीजभूत उस विराट पुरुष पहला जो उत्पन्न किया था उसी पिंड को आत्मा पिंडातन पिंडाकार वाला था उसे क्या किया भूख और प्यास से युक्त कर दिया मैंने अनुगमितवान संयोजित संयुक्त कर डाल तस्वीर कारणभूत से स्नेदि दोषवत् और उसे कारणभूत क्योंकि का तस्कार क्योंकि ऐसा कैसे हो गया क्योंकि उसका जो कारणभूत था वो भी भूख प्या युक्त था भूख प्या दोष वाला था अत्यभूता तो ना भी देवता ना कार्यभूत देवताओं में भी क्या है भूख पैसा दिया गया क्योंकि विराट अभिमानी जो देवता है उसी में भूख प्यास होने से तो विराट के अंदर जो पैदा हुए देवता उनमें तो हो गए जो कार्यभूत जो कारण में जो चीज उस कार्य में रहेगा ना जो धागे में दाग पड़ जाए तो कपड़ा में दाग नहीं दिखाएगा क्या है जब धागो में दाग है तो कपड़े में दाग दिखेगा कारण में दाग आ गया तो कार्य में दाग दिखेगा तो जब कारण विराट आत्मा को ही जब परनातन भूख प्यास कर दिया तो विराट आत्मा का छोटे मोटे सब देवता जब पैदा हुए बाद में कार्यभूत होने के नाते कारण में रहने भूख प्यास कांड देवता में भी आ गया इसकात्पर्य है देवता नाम असनाध मत्तम कार्यभूत नाम भी देवता नाम असनाधम क्या कहा आयतम अधिष्ठानी हम लोगों के लिए एक ऐसा अधिष्ठान का विधान कर दो जिसके माध्यम से हम अपने अपने भूख प्याज तत्व विषय संबंधी भूख प्यास से निवृत्त होकर तृप्त इसमें सके आयथन पृष्ठ समर्था जिस आयथन में प्रस्टिथ होकर के समर्थ हो जाएंगे सत्या अन्न मदा भक्षया विषय का उपभोग कर सके